गुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर 19 जीवन का परम सत्य भाग एक अपमानता हो सचित मनुर कथ दानम पंके सू बकुंजरो सच्चे लेंथथथ निपक सहायम सभी चर साधु विहारिधीर अभी भूय सबा पर चरेयते न मनो सतीमा नोचेलभेथ निपकम सहायम सहाय सरम साधु विहारिधीर राज पहाय एकको चरमेवन गो सहायता चरित से नक निकरा अपो सुको मातंग नो सुख यजरा शीलम सुखा श्रद्धा प्रति सुखो पंजा पटीला भो पापन आकरण